देवी भागवत पांचवा स्कंध रंभ करम्भ की कथा तथा महिषासुर और रक्तबीज की उत्पत्ति जी कहते हैं इस प्रकार इंद्र के कहने पर वह दूत तुरंत वहां से चल दिया वह मदाभिमाली महिषासुर के पास गया और प्रणाम करके उसे कहने लगा दूत ने कहा राजन देवराज इंद्र पूर्ण स्वतंत्र है उसके पास देवताओं की विशाल सेना है अपने को वह महान बलवान समझता है आपको तो वह कुछ भी नहीं गिनता उस मूर्ख की कही हुई बातें मैं किस प्रकार बदलकर कर आपसे कहूँ क्योंकि सेवक का कर्तव्य होता है कि वह स्वामी के सामने प्रिय सत्य कहे महाराज कल्याणकामी दूत को चाहिए कि स्वामी के मुख पर सत्य और प्रिय बोले परंतु मैं यदि केवल प्रिय ही बोलता हूँ तो वह असत्य होने से आपका कार्य सिद्ध होने में बाधा पड़ेगी और कल्याणकामी दूत को कभी कठोर वचन नहीं कहना चाहिए अतः मैं वैसी बात कह नहीं सकता प्रभु ठीक ही है शत्रु के मुख से तो विस्तुल्य वचन निकलते ही है पर वैसी बातें सेवक के मुख से कैसे निकल सकती है राजन इस समय इंद्र ने जिस प्रकार के घृणित वचन कहे हैं वैसे वचन मेरी जीव से कभी नहीं निकल सकते राज जी कहते हैं दूध की बात में रहस्य छिपा हुआ था उसे सुनकर महिषास सर्वांग अत्यंत क्रोध से तमतमा उठा उसकी आँखें लाल हो गई वह दैत्यों को बुलाकर उनसे कहने लगा महाभाग दैत्यों वह देवराज युद्ध करना चाहता है तुम लोग भली भांति बल प्रयोग करके उस नीच शत्रु को परास्त कर दो मेरे सामने दूसरा कौन सूरवीर कहला सकता है इंद्र जैसे करोड़ों वीर हो, तब भी कोई परवाह नहीं फिर इस अकेले इंद्र से मुझे क्या डर है आज मैं उसे किसी प्रकार भी जीवित नहीं छोड़ूंगा जो शांत रहते हैं उन्हीं के प्रति वह सूरवीर कहलाता है छीड़ का तपस्वी लोग ही उसे अधिक बलवान मानते हैं अपसराएँ उसकी सहायिका है, उन्हीं का बल पाकर वह नीच सदा तपस्या में विघ्न उपस्थित करता रहता है अवसर पाकर प्रहार कर देना उसका स्वभाव बन गया है वह बड़ा ही विश्वासघाती है यह वही छली इंद्र है जिसने नमूची को मार डाला था पहले तो नमूची के साथ विवाद छिड़ जाने पर भयभीत होकर संधि करने में राजी हो गया उसने तरह तरह की प्रतिज्ञाएँ कर लीं बाद में कपट करके उसे मार डाला जालसाज विष्णु तो कपट शास्त्र का पारंगत विद्वान ही है जब इच्छा होती है नाना प्रकार के रूप धारण कर लेता है बल भी है और दंभ करने की सारी कलाएं भी उसे ज्ञात है दानव जिसने सुअर का रूप धारण करके हिरण्यक्ष को तथा नृसिंह का वेद बनाकर हिरण्य कश्यपु को मार डाला उस विष्णु की भी मैं अधीनता नहीं स्वीकार कर सकता मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि देवताओं में भी कहीं कोई है जो मेरे सामने ठहर सके विष्णु अथवा महान बलशाली इंद्र मेरा क्या कर सकेंगे मैं सम्रांगण में खड़ा हो जाऊंगा तब शंकर भी मेरा सामना करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे इंद्र को हराकर स्वर्ग छीन लूँगा वरुण जमराज कुबेर अग्नि चंद्रमा और सूर्य सभी मुझसे परास्त हो जाएंगे